Shri sitaram Shri ta मंगला कर्ता वंदे विनायक वंदे विदेहतनया पदपुंड शौरसौरभ सहितीचि हंतु त्रृतापमुष मुनिहंस से्य सन्न सापी ज दूर्वादलुति तरुण्य नेत्र हे मांबर विभूषण भूषितांग कंदर्प कोटि किशोर मूर्तिम कंदर्पकोटिकम किशो पूर्ति मनोरथ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र प्रकृतमस्तकांजलि बास्परि परूर्णलोचन मरुतिमत राक्षक गंगा तरंगरमणी जटाकलापम विभूषित बामभागम नारायण प्रियमन मदापाराणसीपति भज विश्वनाथम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास सुजी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गोशिया राम की हनुमत हो, हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जन नि जनक राज के प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज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 श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव पूज चरणश्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा भय माता श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा व कारण करुणा से श्री रामचरित मानस के आधार पर भगवत भगवद्भक्त भूषण श्री भरत जी की चारुचरितावली का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुलकर मस्ती के साथ बोले जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय जैसी शिया राम जय जय शिया राम जय जैसी राम जैसी शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम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 राम जय जय श राम जय श राम जय शाम मंगल भवन मंगलवार मंगल भवन मंगल भारी उमा सहत डे जपत पुरा जब से पुराण जय शिया राम जय शिया राम जय शिया राम जय श्रिया राम सुमिली पवन सुख पवन नाम सुमिली पवन बस कर राम अपने अंगने जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय जय शिया राम जय िया राम जय जय शिया राम जय श राम जय जय जय शिया राम जय जय शिया राम जय श राम जय जय जय शिया राम जय जय शिया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 जय राम जय जय जय राम जय श्री राम जय जय श्रिया जय श्रिया जय जय श्रिया जय श्री राम जय जय हनुमान श्री राम जय जय संकट मोचन कृपाल संकट मोचन कपाल राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम राम जय श्रिया राम जैराम जय श्रिया जय जै जय श्रिया जय श्रिया राम जय श्रिया राम राम जैश जय श्रिया राम जै जय श्रिया राम जय श्रिया राम जय श्रिया राम जै जय श्रिया राम जय श्रिया जय श्रिया जय श्रिया जय शिया राम राम जै जैसिया जय जैसिया राम जय श राम राम जय राम जय शिया राम जय जैसे राम जैसे श्या राम जय शिया राम जे जैसिया राम जी महाराज की रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति मन में न भाव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 ही में हार एक अवलंब संत करत बखान है प्रभु हैं कृपाल अरुमता मई है मातु सब भांति हारे के सहारे हनुमान श्री हनुमान जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज की आ, आ संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के विश्राम स्थल पर श्री भरत जी की महिमा का गायन करते हुए यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं जिनका आशय है श्री सीताराम प्रेमामृत से परिपूर्ण श्री भरत जी का अवतार न हुआ होता मुनियों के मन के लिए भी जो अगम है ऐसे विषम यम नियम सम दम आदि व्रतों का आचरण कौन करता है जन जीवन के दुख दाह दारिद्र दम्भ आदि दोषों का अपने स्वयं के व्याज से अपहरण कौन करता है और इस कराल कलिकाल में तुलसीदास ऐसे सठ को राम जी की शरण में कौन भेजता राम सन्मुख करत को ऐसे हैं श्री भरत और वे श्री भरत श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम हुआ है प्रातःकाल श्रीभरत ने सभी को यथोचित सवारियों से आगे भेज दिया और स्वयं सबके पीछे पैदल पैदल चले लोगों ने देखा ही नहीं कि श्री भरत पैदल चल रहे इससे यह सिद्ध होता है कि भरत जी के जीवन में त्याग का दर्शन है त्याग का प्रदर्शन है देखा किसी ने नहीं दशा से पता लगा भरत पया दे आ आए आ जो यादे आज भरत जी पैदल आए कैसे पता लगा झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोष ओ सन जय से भरत श्री भरत जी के निरावरण चरणों में फफोले पड़ गए और जब फफोले पड़े और पढ़कर फूट गए छाले फूट गए वे बह रहे थे श्री तुलसीदास जी कहते हैं लोगों को ऐसे लगा जैसे कमल पराग पर ओस की बूंदे हों। श्री भरत जी के चरण कमल हैं, अरुण पराग है उनके पादतल और उसमें भी फूटे हुए छालों के कारण जो जल ठहरा हुआ है वह ओस की बूंद लगता है तब लगा कि भारत फयाद ही आए आज लेकिन जब छाला फूटता होगा तब तो पीड़ा तो होती होगी पर श्री भरत का मन कहां चला जाता है अपने चरण में छाला होकर फट गया है उधर ध्यान नहीं जाता है उनका ध्यान चला जाता है कहा राम लखन सिय बिनु पगन करीबुनी देश फिर बन बन यही दुख द छती भूख नीत जब मेरे चरण में छाला पड़ने से फटने से इतनी पीड़ा होती है तो श्री राम जी के चरणों को कितनी पीड़ा होती हो क्योंकि श्री राघवेंद्र से अधिक कोमल चरण किसी के नहीं भगवान से अधिक कोमल चरण किसी के नहीं है कैसे का सबसे अधिक कोमल है कमल और कमल से भी अधिक कोमल है माता कमला लक्ष्मी माता यदि वे कमल से कोमल न होती तो कमल उनका आसन कैसे बनता है? तो सर्वाधिक कोमल कमल कमल से कोमल कमला कमला से भी कोमल कमला के कर कमल और वे माता कमल कोमल कमल, कमला मां अपने कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा भगवान नारायण का पाद संवाहन करती हैं चरण दबाती हैं तो जो चरण कमल कोमल कमला के कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा संवाहित होने पर लाल लाल पड़ जाते हो वे चरण कितने कोमल होंगे जिनके चरण कमल कमला के जिनके चरण कमल कमला के करतल सेना निकलते देखा उनको ब्रिज उनको ब्रिज करील कुंजों के कंटक पथ पर चलते कंटक पथ पर चलते प्रवल प्रेम के पाले पड़कर प्रवल प्रेम के पाले कर प्रभु का नियम बदलते देखा प्रभु का नियम बदलते अपना मान टल तल टल जाए अपना मान कले टल तल जाए भक्त का मान नलते गे भक्त का नटलते प्रवल प्रेम के पाले पड़ कर। प्रभु का नियम बदलते देखा दिल की केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा उनको वो फुल के गोलस पर उनको के को रस पर सौ सौ बार मचल के का ध्यान ध्यान ध्यान इनका ध्यान विरक्षित शभू सन का दिक्क भलते देखा उनको ग्वाल सखा मंडल में उनको ग्वाल सखा मंडल में कर गेंद उछलते देखा लेकर गेंद उछल बंक भ्रपुटी गिनकी बंक भ्रपुटी के भय से सा कर साप उबलते देखा। उनको ही जसुदा के भय से उनको ही जशुता के भय से अश्रुभ बिंदु दृग ढलते दे अश्रुभ बिंदु देने देने। प्रवल प्रेम के पाले प्रभु का नियम बज प्रेम के कारण भगवान जिनके चरण कमल कमला के करतल से निकलते देखा उनको ब्रज करील कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा यह वृंदावन की लीला है और श्री राघवेंद्र की लीला श्री कृष्ण अगर वृंदावन बिहारी हैं तो हमारे श्री राम जी वन बिहारी हैं और ये वनवासी क्यों बने एक ही कारण है रावण को मारने के लिए श्री राम वनवासी नहीं बने सेना लेकर आक्रमण करती दशकंद के मानन को चतुरंगिनी शक्ति मति नपता होती खासी ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहुजग्ञ विधान होते सुख मुनियों के ऋषियों के सत्कार के लिए वन जाना आवश्यक नहीं था उन्हें ही श्री अवध में बुलाकर सम्मानित किया जाता मन राखते बंधु भरत को औसी भरत जी का मन रखते भगवान चित्रकूट से अयोध्या आ जाते नहीं लौटे घरे फिर जाते प्रजा के उपासी लेकिन कारण एक ही है शबरी बनवासिनी होती न जो प्रभु राम हुना बनते वनवासी प्रभु का नियम बदलते देख श्री भरत अत्यंत दुखी है अजा आप ऐसा न सोचें कि असंत ही दुखी होते हैं। संत भी दुखी होते हैं। लेकिन एक अंतर है असंत अपने दुख से दुखी होता है और संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं निज परिताप द्रवई नवनीता पर पर दुख द्रवई संत सुपुनीता दूसरे का दुख जिससे देखा न जाए और एक बात कहो संत और असंत में एक ही अंतर है जिससे दूसरे का दुख न देखा जाए वो संत और जिससे दूसरे का सुख न देखा जाए वो असंत संत दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाते असंत दूसरे का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं एक बार एक आदमी घर पहुंचा बड़ा उदास पत्नी ने कहा क्या बात है? तुम्हारा रुपया पैसा गिर गया क्या कहीं? या किसी को देना पड़ा बोला ना हमरो कछु गिर गयो और ना काहू कछु दीन फिर उदास क्यों हो का देतन देखो और को यासी मुख है मलि अब यहां श्री भरत कितने दुखी हैं? अच्छा और जो जो लक्षण भरत जी में संत में है वही वही लक्षण असंत में है और आप इसे इस दृष्टि से देखेंगे कि भरत जी संत हैं मंथरा असंत है मंथरा है ही टेढ़ी ये टेढ़े लोग संत हो ही नहीं सकते अच्छा लेकिन एक अद्भुत बात है मंथ भरत जी कहात राम कहात राम सीए राम उमग उमग अनुराग या राम सरलता से और मंथुरा में राम जी का नाम भी है तो उल्टा पहले मां अंत में रा और बीच में था भी ना लगा है यानी भगवान का उल्टा नाम भी नहीं था सही की कौन कहे और ये भी बहुत दुखी और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मंथरा के और भरत जी के रोग के जो लक्षण है वो एक है मंथरा क्या कहती कह कई माता के पास आई बड़ी उदास माता कहकई ने पूछा उदासी का कारण राम कुशलता से उन्हीं की तो कुशलता है महाराज उन्हीं को पद पर बिठा रहे राम ही कुशल के ही आजू ये जनेश फिर बोली क्या जब ते कुमत सुना मैं स्वामी भूख न बासर नींद न जामिनी जब से मैंने सुना है कि राम जी को युवराज पद पर बिठाया जा रहा है तब से मुझे दिन में भूख लगनी बंद हो गई है रात में नींद आनी बंद हो गई भूख न बासर नींद न जाम अच्छा दो लक्षण तो ये तीसरा का मेरा हृदय जल रहा है छाती जल रही कब जली छाती कहा कि जब देखा क्या अयोध्या में तो चारों तरफ तैयार तो बंधनवारे वाले पताका बांधे जा रहे तो लोगों से पूछा कि ये उत्साह उत्सव उत्सा क्यों तो बताया कि राम को युवराज पद पर बिठाया जा रहा है श्री राघवेंद्र को तो पूछित लोगन काह उछाह तो राम तिलक उर उदाह बोलो इसकी छाती जल रही है कि नहीं इसे भूख नहीं लगती इसे नींद नहीं आती और भरत जी में भी यही लक्षण है पर राम जी के सुख को देखकर मंथरा रोगी हुई है दुखी हुई है और राम जी के दुख को सुनकर भरत जी दुखी हुए और लक्षण यही है राम लखन से बिनुपग पन करी मनिवेश फिर बन बन ही यही दुख दाह दहाई नित छाती भूख न बासन नींद न लाती यह संत जो दूसरे के दुख से दुखी हो इसलिए भरत भरत समझान और फिर एक बात है भरत जी के स्वयं के चरण में छाला पड़कर फूटा है इसीलिए राम जी के चरण की पीड़ा का अनुभव है और इसीलिए तो कहते हैं जाके पग ना फटी बीमाई सो क्या जाने पीर पराई और संत कौन वैष्णव जन तो तेने कही ये जे पीड़ पराई जाने रे जन तो थे परा जन रे वैष्णव जन तो थे अपन दुखे उपकार करे तो मन अभिमान मान रे वैष्णव जन तो देने वैष्णव जन तोने कहिए जान रे पर दुखे उपकार करे कोई मन ना तो मन अभिमान नान रे उवजन तो भरत परम वैष्णव है श्री भरत परम भक्त है अच्छा और राम जी का सोच देखो यह भक्त का भाव अब भगवान का स्वभाव कथा में आप पढ़ते हैं कि श्री राम जी के चरण में कांटे लगे बैठ विलंब लो कंटक काढ़े लगे नहीं होते तो निकाले कहा श्री राम जी के चरण में लेकिन श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी के चरण में कांटा लगने का वर्णन नहीं है क्या कांटे केवल राम जी के ही चरण को जानते हैं मानो भगवान ने कह दिया है कंटकों से भी एक लगना तो हमारे ही चरण में लगना श्री लक्ष्मण और श्री जानकी जी के चरण में नहीं क्यों यह हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं अगर इनके चरण में लगोगे तो लोग यही कहेंगे कि भगवान के पीछे चलने वालों के भी पांव में कांटे लगते हैं और भगवान का यह स्वभाव है कि जो मेरे पीछे पीछे चलें, वे निश्चिंत तो होकर चलें, उनके पाव में लगने वाले कांटे भी हम अपने चरण में स्वीकार करान कर लेंगे उसका मार्ग निष्क बना देंगे और इसीलिए लक्ष्मण जी श्री और श्री जानकी जी को तो कांटा लगा ही नहीं तस्मग भय न राम का जसभा भरत ही भरत जी के लिए किए जाया जलद सुखद वह ही किसी ने राम जी से कहा कि भरत जी के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों करा रहे राम जी बोले इसलिए क्योंकि भरत अगर दुखी होगा तो उसका दुख बढ़ जाएगा क्योंकि तन से जुड़ा होता मन तो दुख कम होता पर उसका मन तो तन में है ही नहीं मन तह जहां रघुबर बहते ही और इसीलिए मेरा दुख ही उसका दुख है मेरा सुख ही उसका सुख है भक्त वो तत् सुख सुखित्व भगवान का सुख ही जिसका अपना सुख हो हमारे राम जी सुखित है इसीलिए एक भक्त गा रहे थे बड़ी अच्छी प्रार्थना लगी मुझे नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे निक रहो मेरे प्यारे बने बने रहो नी रहो मेरे प्यारे नी रहो मेरे प्यारे रहो मेरे प्यारे रहो रहोगे हे प्रभु आप प्रसन्न रहे और यह अब जरूरी नहीं कि हमें मिले ही नियर रहो चाहे न्यारे बने रहो नियर रहो चाहे न्यारे बने रहो रहो मेरे प्यारे बने रहो जीत रहो, रहो मेरे प्यारे रहो मेरे प्यारे रहो मेरे प्यारे तुम्हें क्या लाभ है यही श्रवणन सो सुख सुनी सुख पाऊं यह सुनने को मिले कि आप प्रसन्न हैं बस श्रवणन सो सुनी सुनी सुख पाऊं बनन सो सुनी सुन सुख पाऊ इतने ही प्राण आधार बने रहो नीत रहो नीक रहो मेरे प्यारे रहो मेरे प्यारे रहो, मेरे प्यारे। रहो मेरे भगवान का सुख जिसका अपना सुख हो ऐसे श्री भरत आज दुखी है क्योंकि इसी मार्ग से भगवान गए हैं जानकी माता गई हैं लक्ष्मण भैया गए हैं उनको कितनी पीड़ा हुई होगी भरत पयाद ही आए आज आज भी सेवकों ने कहा था घोड़े पर बैठ जाओ पर श्री भरत कह रहे थे सिर भरी जाओ उचित असमोरा सबते सेवक धर्म कठोरा श्री भरत भरत तीसरे तीसरे प्रवेश प्रिया कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग आ, आ, आ, आ, आ। देखत श्यामल धवल हलो chamal dhaval halu शरीर भारत कर भरत करजो कर करजो रे भरत करजो katash ligatsha jetatsha ah ah bhavanahanu यमुना जी की सांवली सांवली धारा गंगा जी की धवल धारा देखो एक बात मैं आपसे कहूं तीर्थराज प्रयाग में बहुत लोग गए हों और बहुत बार गए हो संगम का दर्शन भी बहुत सौभाग्यशालियों ने किया होगा लेकिन प्रयाग का दर्शन जैसा श्री भरत जी ने किया वैसा शायद आज तक किसी ने किया यमुना जी की श्याम धारा में उन्हें नीलाम्बुज श्यामल श्री राम जी की सांवली सलोनी छत दिखाई देती है गंगा जी की धवल धारा मानो जानकी माता का रूप है जिन्हें जमुना गंगा जी में गंगा जी जमुना जी में जिन्हें श्री सीता राम दिखाई देती अच्छा, उन्हें और कुछ दिखाई दे ही नहीं सकता यही कठिनाई है प्रातः काल हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के द्वारा आप भक्ति योग पर श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान सुनते हैं वो कह रहे थे भक्त की दृष्टि ही ऐसी होती उसकी दृष्टि में परमात्मा को छोड़कर और कुछ है ही नहीं और जिसे भगवान ही दिख रहे हो उसे आंख बूंदने की क्या जरूरत उसे आंख फोड़ने की क्या जरूरत ऐसी दृष्टि हो गई है भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता भीतर भगवान ऐसे बैठ गए हैं आंख खोलते ही बाहर भी वही दिखते हैं, भीतर भी वही बाहर भी वही और इसीलिए कुछ और दिखता ही नहीं है और मैं आपसे सही बात कह तो एक बार भगवान दिख जाए तो फिर और दिखना बंद हो ही जाता है यही जाने जग जाए हिराए भक्त की यही कठिनाई है कि उसे दिखते ही है भगवान चाहे वह गंगा जी को देखे चाहे जमुना जी को देखे औरों की दृष्टि में गंगा जी होंगी औरों की दृष्टि में जमुना जी होंगी पर भक्त की दृष्टि में तो भगवान है भरत जी गिर पड़े प्रणाम किया गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो गुण दोष से दृष्टि हटाकर सिया एक सज्जन बोले कि समझ में नहीं आती ये बात तो इस भजन में कहा गया कि समझ में ना भी आवे तो भी महापुरुषों ने कहा है इसलिए मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो मन में विश्वास जमा कर ज्ञान और भक्ति उभय हरी भाव संभव खेदा या तो विश्वास कर लो कि भगवान ही है सब में भगवान है और अगर विश्वास करने की आदत ना हो तो विचार कर लो मान लोगे तो जान जाओगे कि सब में भगवान है और जान लोगे तो मानना शुरू हो जाएगा अच्छा जान लो चलो विश्वास ना हो रहा हो तो जान लो हे अनेक में एक का होना है अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में सोना आभूषण अनेक पर सोना एक अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में सोना जैसे आभूषण में सोना इसीलिए हाँ इसीलिए गुरु ज्ञान का दीप जलाकर कर जगराम सिया में देखो गुरु ज्ञान का एक बात और है गुरु ज्ञान का दीप जलाने से दिखाई पड़े वही दृश्य है वही है दृष्टा वही सृष्टि है वही है सृष्टा वही दिखने वाला और वही देखने वाला वही बनने वाला वही बनाने वाला यह बात तो बड़ी अटपटी है पर बहुत साफ है दर्पण में हम लोग अपने को देखते अपना चेहरा देखते तो दिखते भी हम ही है और देखते भी हम ही है दर्पण से ही पता लगता है कि हम ही देखने वाले और हम ही दिखने वाले तो जब दर्पण के कारण यह एक ही दो रूपों में भाजता है तो भगवान की माया के कारण वह एक ही दो रूप में भासता है वही दृश्य है वही है दृष्टा वही बनने वाला वही बनाने वाला हम स्वप्न में क्या क्या बनते हैं पर हम ही बनने वाले हम ही बनाने वाले वही दृश्य है, है वही है दृष्टा वही सृष्टि है वही है सृष्टा इसीलिए हाँ इसीलिए समता का भाव जगाकर जग जगराम में देखो भाव जगाकर जगराम में देखो अगर भक्त है जड़ चेतन जग जीव जित सकल राम मैं जान जड़ चेतन सबका तन धारे जड़ चेतन सबका तन धारे प्रगटे सीता राम हमारे इसीलिए हां इसीलिए प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर अशुभ राम सिया मैं देखो प्रभु प्रेम में अशुभ कर जल में भी वही चैतन्य में भी वही अपने अमित रूप वही है छुप कर सामने आए अपने अमित रूप प्रगटाए वही है छुप कर सामने आए इसीलिए हाँ इसीलिए सत्संग की गंगा नहाकर जग राम सिया मय दिन सत्संग की गंगा जनराज तनमानी सी राम मई सज जगजानी सी राम मै सब जग जानी राम मैं सब इसीलिए हाँ इसीलिए तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो तुलसी की वाणी गाकर भक्त की दृष्टि में भगवान ही है सरब भगवान के अलावा और कोई नहीं हो ज्ञानी के भी निश्चय में यही भक्त तू करके बोलता है ज्ञानी हम करके बोलता है ज्ञानी जन कहते हैं हम ही थे भूले हम ही में भूले हमें ढूंढने हम ही चले हम ही ने खोजा हम ही ने पाया हमें मिले तब हम ही मिले और भक्त कहता है कि तुम्हारे अलावा कुछ तुम ही हो तुम्ही हो एक महात्मा बहुत बढ़िया ढंग से समझाते थे। संतों का अपना ढंग है सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गए वो एक दुकानदार की दुकान पर पहुंची स्वर्णकार था कई चीजें रखी थी महात्मा ने अपना हाथ फैलाया बोले लो परमात्मा के हाथ में ये अंगूठी पहना दे भगवान के हाथ में अंगूठी पहना दे दुकानदार ने कहा कि बाबा साधु होकर ऐसी बात बोलते हैं ये भगवान का हाथ तुम भगवान हो अरे इतना तो अभिमान मत करो न तुम भगवान हो न ये हाथ भगवान का आदमी की तरह रहो महात्मा समझ गए यह है तो श्रद्धालु पर समझ नहीं <coughs> महात्मा ने कहा कोई बात नहीं हमसे गलती हो गई अब नहीं कहेंगे लेकिन तुमसे कुछ पूछे है? हा पूछो मारा क यह दुनिया किसने बनाई किसकी है बोले महाराज इतनी साधारण सी बात पूछ रहे भगवान ने बनाई भगवान की महात्मा बोले दुनिया बनाई होगी और अपना देश बोले वो भी भगवान ने बनाया भगवान का महात्मा बोले और अपना प्रदेश बोले वो भी भगवान ने बनाया भगवान का महात्मा बोले तो क्या अपना शहर छोड़ दिया बोले नहीं वह भी भगवान ने बनाया भगवान और कहा शहर में रहने वाले बोले भगवान ने बनाए भगवान के महात्मा बोले तो दो को छोड़ दिया एक तुम्हें और एक हमें बोला नहीं महाराज आपको भी भगवान ने बनाया हमको भी महात्मा बोले तो केवल हमें छोड़ा हो बोले नहीं महाराज काय को आप परेशान करते हो सब कुछ भगवान ने बनाया सब कुछ भगवान का है महात्मा बोले पक्का बोले बिल्कुल पक्का सब भगवान ने बनाया सब भगवान का है तो महात्मा अपना हाथ दिखा के बोले कि हाथ तेरे बाप का है हम यही तो कह रहे थे कि भगवान का है चरणों में गिर गया बोले महाराज अंगूठी ले जाओ महात्मा बोले अंगूठी थोड़ी लेनी थी तुझे समझाना था इसीलिए कबीरदास जी कहे थे घूट के पट खो रे तो है पीव मिले घूंघट के पट खो तो है पीव मिले है। घट के पत्र घट घट रमता राम रमैया कटुक वचन मत गो कटुक बचन मत भो तो काम बिना तो राम मिलेंगे के पट खोल पट खोल जग राम सिया और जिनके पट खुल गए उनको दिख रहे भरत जी को बाहर भगवान दिख रहे गंगा जी में सीता जी जमुना जी में राम जी दिख रहे हैं और जिसके भीतर भगवान होते हैं उसे बाहर दिखते हैं उसे और कोई दिखता ही नहीं और कई बार विचित्र घटनाएं घटती हैं ब्रज की एक गोपी दही बेचने गई सिर पर दही की मटकी रखे है भूल गई कि मैं क्या बेचने निकली हू दही को नाम नाम बिसर गई गोपी दही दही को नाम बिसर गई गोपी क्या क्या रही दही को नाम बिसर गई गोपी हरी लो Harilo harilo bole Koi sham manohar lole Koi sham manohar Hari lole Harilo harilo harilo harilo Hari lo, Hari lo, Hari lo, Hari lo, Hari lo, Hari lo, Hari lo, Hari lo. आम कोई लेकिन यह हरी कहीं में भी हरी अब सदगुरु तेरे अंतर के पट खोले अंतर के पट अंतर के पट अं अंतर के पट तेरे अंतर के पट खोले अंतर के पट खो तेरा क्या होगा तेरे अंतर के पट खो तेरा रोम रोम हरी हरी बोले रोम रोम हरि हरि बोले हरि बोले हरि बोले हरि लो हरि लो बोले श्याम मनोहर श्याम श्याम मनोहर श्याम मनो मनोहर पर एक अंतर है भाई यह भक्त तो को ही दिखेगा तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना में भरत जी को सीताराम जी दिख रहे एक और सज्जन थे उन्होंने भी प्रयाग को देखा था उन्हें कुछ और ही ढंग से दिखा भारतवर्ष के गौरव पूज पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी काशी से प्रयाग आए सच्ची घटना है व्यवहारिक कार्यों से निवृत्त होकर सोचा कि चलो संगम स्नान करें अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए पंडा जी संगम स्नान करना है परंपरा की दृष्टि से आप ही हमारे पुरोहित हैं इसलिए आप संकल्प मंत्र पढ़ेंगे स्नान करेंगे पंडा जी बोले हा बड़ी प्रसन्नता की बात चलो अब मालवी जी जैसे यजमान जिसे मिले पर मालवीय जी बोले पंडा जी एक बात सुन लो श्लोक का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए अब पंडा जी के श्लोक को तो व्याकरण से अधिक यजमान से ही मतलब होता है पंडा जी के श्लोक एक ऐसे ही श्लोक बोल रहे थे यजमान ने कहा कि समझ में नहीं आया बोले ये तो परलोक के लिए है, तुम्हें श्लोक से क्या करना सुनो तो, तो बन जाएगा मालवीय जी ने कहा शुद्ध मंत्र का उच्चारण होना चाहिए शुद्ध श्लोक का पंडा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा आप तो चल सोचा मालवीय जी भूल जाएंगे यजमान को क्यों हाथ से जाने नाव में बैठे मालवी जी ने फिर मार्ग में कहा याद है पंडा जी शुद्ध मंत्र का उच्चारण श्लोक शुद्ध पंडा ने कहा बड़ी मुसीबत है ये तो लेकिन बोले ठीक ठीक चल अब सोचा कि संगम तक शायद याद ना पर संगम में खड़े हो गए अब स्नान की ही बारी थी मालवी जी ने कहा याद है शुद्ध श्लोक तो पंडा ने हाथ जोड़कर कहा कि मालवी जी कहां खड़े हैं आप मालवीय जी बोले संगम है पंडा बोला किन किन का संगम है कहा गंगा जी यमुना जी सरस्वती जी तो कहा गंगा जी कहाँ है? मालवी जी ने कहा ये रही गंगा जी यमुना जी ये यमुना जी और कहा सरस्वती जी तो मालवी जी के मुंह से निकला कि यहां सरस्वती लुप्त है तो पंडा हाथ जोड़कर बोला मालवी जी जहां सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं उसने प्रिया को इस दृष्टि से देखा जा की रही भा भावना जैसी भाव Ah uh -huh. <laughs> रही भावना, भावना भावना श्री भरत गंगा जी यमुना जी में सीताराम जी देखते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बार बार प्रणाम करते आह जब उन्हें याद आया करीब प्रयागराज में आ सीताराम जी के भाव से प्रयागराज को प्रणाम किया और जब तीर्थराज का भाव मन में आया तो बोले तीर्थराज में भीख मांग रहा मां भीख मां jang di मानो पूछ दिया भारत क्षत्रिय हो भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं त्यागी निज जरू धर्म का त्याग करके यह बात तो ठीक नहीं धर्म का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भया अपने धर्म का त्याग न करें पर श्री भरत कह रहे त्याग निजी धर्म देखो मैं आपसे निवेदन करूं कि ये दो तरह की बातें दिखाई पड़ें तो वो बातें दो तरह की नहीं है परिस्थिति विशेष में कही गई बात है। श्री भरत धर्म का त्याग कर रहे हैं पर किसके लिए श्री राम प्रेम को पाने के लिए राम जी को पाने के लिए तो बस यही है कि परम धर्म के लिए अगर धर्म त्यागना पड़े तो यह तो सबसे उत्तम धर्म का पालन है अच्छा वैसे भी देखो एक सज्जन बोले नहीं धर्म धर्म हम कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि माता पिता की सेवा करना धर्म है कि नहीं उनकी आज्ञा पालन करना धर्म है हम का मान लो कोई माता पिता को छोड़कर चला आए और बिना उनकी आज्ञा के आए और कभी उनके पास भी न जाए और उनकी सेवा न करे तो वह धर्मात्मा है कि पापी तो तुरंत बोले बोले महान पापी है घोर पापी है जिसने माता पिता को रोते छोड़ा और कभी सेवा नहीं करता कभी मुहि नहीं देखता, उनके बिना कहे उनको छोड़कर चला गया यही ऋण चुकाया माता पिता को घोर पापी तो हमने कहा फिर ये जितने महात्मा हैं सब पापी हैं हम लोग जितने दिख रहे हैं। कोई मां बाप से पूछ कर नहीं आए कोई मां बाप नहीं कहेंगे कि साधु हो जाओ बेटा चाहे सब कुछ बन जाए साधु न बने एक बार एक सज्जन ने कहा कि कैके कह ने दो वरदान क्यों मांगे तो हमें एक महापुरुष की कही हुई बात याद आई उन्होंने कहा कि संसार में हर प्राणी दो ही वरदान मांगता है कई-कई जी ने क्यों हर प्राणी दो ही वरदान मांगता है अगर किसी मैया से पूछा जाए माता पिता से पूछा जाए कि साधु होना अच्छा है कि राजा होना पूछा जाए कि साधु होना अच्छा है कि राजा होना तो दो ही वरदान है मालूम क्या कहेंगे लोग हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे साधु होना भी अच्छा है राजा होना अच्छा है लेकिन एक ही अंतर है क्या बोले साधु होना तब अच्छा है जब दूसरे का बेटा बने और राजा होना तब अच्छा है जब हमारा बेटा बने कई कह कई माता भी तो यही चाहती राजा हमारा बेटा बने साधु बनाना तो जी के बेटे को बना दो यही तब तो फिर पूछ कर तो आए नहीं और माता पिता की आसक्ति न हो जाए हमारा मन उधर न चला जाए इसलिए जाते नहीं सेवा करते नहीं तो हमने को इनको पापी कहोगे और कांप गया बोले महात्माओं को पापी कहे उनके दर्शन से पाप मिटते संत दर्श जिम पातक टे तो यह पापी नहीं है इन्होंने धर्म तो छोड़ा है यह धर्मात्मा नहीं रहे लेकिन यह परम धर्मात्मा हो गए क्योंकि इन्होंने जगत पिता के लिए पिता का त्याग किया है जगन माता के लिए माता का त्याग किया है इसीलिए भगवान श्री राम जी की लीला में आप धर्म देखेंगे और भगवान श्री कृष्ण की लीला में परम धर्म देखेंगे इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम धर्म है मिथिला की देवियां चेष्टा करती हैं श्री राम ऊपर देखते तक नहीं यह धर्म है और श्री कृष्ण के पास बांसुरी की धुनी सुनकर गोपिया रात्रि में आ गई अपना अपना घर छोड़कर और श्री कृष्ण ही काहू को कान बुलावत हैं लेकिन वहां धर्म की दृष्टि से मत देखिए वहां परम धर्म की दृष्टि से देखिए इसीलिए राम जी की कथा हंस हंसों के लिए है संत हंस गुनगहाई पे परिहर बारी विकार या जस तुम्हार मानस विमल हंसनी जी हा जास तो राम जी की कथा हंसों के लिए है राम जी के चरित्र रूपी सरोवर से आप मोती चुनिए हंस की तरह लेकिन श्री कृष्ण की कथा हंस के लिए नहीं परम हंसों के लिए है इसलिए श्रीमद् भागवत को परम हंस संगीता कहा गया वहां दो है ही नहीं धर्म भी तो दो के बीच में होता है श्री रासलीला की फलश्रुति है महाराज श्री बैठे है। हमारे परमात्मी और आदरणीय स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज स्वामी जी महाराज बैठे पूछना श्रीमद भागवत में राज पंचाध्याय की फलश्रुति है कि इस प्रसंग को जो कहेगा सुनेगा उसका मन वासना विमुक्त हो जाएगा क्यों आप कहेंगे ऐसा कहीं हो सकता है उसमें तो ऐसा ऐसा वर्णन ऐसा ऐसा वर्णन ऐसा ऐसा वर्णन है और लोग कहते हैं कि वो तो बहुत आपत्तिजनक है अच्छा चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अभी आपको आपत्ति हो तुरंत बिटवी जाए आपत्ति एक उदाहरण अच्छा आप कल्पना करो आप अपने मकान के बाहर जैसी निकले तो बाहर वाले कमरे के पास से निकल रहे थे और जैसे ही आप कमरे के बाहर से निकले तब तक अंदर से आवाज सुनाई पड़ी किसी की तो आप सुनने लगे कि इसमें कौन है कि बाड़ बंद थे तब तक, तक लगा कि एक पुरुष और एक महिला दो बात कर रहे हैं अब आपने कहा अगर ये क्या गड़बड़ी है तो बहुत ध्यान देकर सुनने लगे और मान लो वह दोनों ऐसी बात कर रहे थे जिससे वासना का संवाद समझ में आ रहा था वासना अब आपको क्रोध आएगा या वासना जगेगी भीतर ही भीतर या ये आप लगे पकड़े, पकड़े, पकड़े गए पकड़ो इनको और आपने दरवाजा कट खोलो, खोलो वो भीतर गए खुला ही है चले आओ और दरवाजा खोलकर देखा तो एक पुरुष खड़ा था तो बोले तुम किससे बात कर रहे थे बोले कोई यही नहीं ढूंढ के देखो तुम है ही नहीं बोले मुझे तो दोखी आवाज सुनाई पड़ी इसीलिए तो मैं आया वो मुस्कुरा कर रह गया क्यों मुस्कुरा कर रह गया वो ऐसा कलाकार था वो तो पुरुष की भी बोली बोलता था और महिला की भी बोली बोलता था और जब उसकी कला समझ में आई अरे बोले हम तो धोखे में थे न वासना है न क्रोध है न विरोध है अरे एक ही था जो दो बन के बोल रहा था तो जब एक कलाकार दो बन के बोलता है तो हमारा मन उसकी कला का रहस्य जानने के बाद शिकायत से मुक्त हो जाता है वासना से मुक्त हो जाता है इसी तरह जिस दिन इस कन्हैया की कला समझ में आएगी वह कलाकार एक होकर बोलता है और ये कार दो रूप में होकर खेलता है लेकिन यही है इसके अलावा न कभी कुछ था न है न होगा यही परमहंसों के समझने की चीज है यहाँ दूसरा है ही नहीं माला विभूषण वस्त्र आदि गिर गए कब अंग से भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ से श्री कृष्ण के चिंतन में रथ श्री कृष्ण में ही खो गई और श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई दूसरा है ही नहीं और स्वयं श्रीमद भागवतकार कहते हैं कि भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं जैसे कोई बालक दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखकर बात कर रहा हो तो क्या वहां दो है तो द्वैत का अत्यंता भाव है इसीलिए वह परम धर्म है वह परमहंस संहिता है और इसीलिए रामकथा पहले श्री राम कथा पहले श्री कृष्ण कथा बाद में राम जी का अवतार पहले बाद में सीधे ही नहीं कहीं परम धर्म तक तो परमहंस और सीधे ही परम धर्म परमहंस अपने को समझना ये तो पागलों का काम है पहले राम जी को समझना होगा रामो विग्रहवान धर्मा तब तो श्रीकृष्ण लीला का रहस्य समझ में तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जहां जहां यह कहा गया कि धर्म का त्याग वहां धर्म को उपेक्षणीय मत समझना धर्म की बड़ी महिमा है लेकिन परम धर्म के लिए अपरम धर्म तो भक्ति है भगवान की भक्ति के लिए भरत त्याग कर रहे हैं महाराज दशरथ ने धर्म का त्याग नहीं किया राम जी दूर हो गए वचन दिया है पालन करेंगे क्षत्रिय का धर्म है रघुवंश का धर्म कुल का धर्म है रघु कुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जायी पर भरत जी कहते हैं कि उन्होंने धर्म तो रख लिया पर राम जी दूर हो गए हम तो कह दिए धर्म दूर हो जाए राम जी हमसे दूर ना हो मा त्यागी निज धरबू धरू मान आदत का ही काही आ कहीं न करम बागम भी बागम भी, भी, भी, भी दुखी प्राणी क्या कुकर्म नहीं करता मैं दुखी हूं मेरी व्यथा समझो तीर्थराज प्रयाग अत्यंत प्रसन्न हुए कि चलो भीख मांग ही हो तो चार ही पदार्थ भरा भंडारो यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल मिलेंगे बोलो क्या चाहिए श्री भरत बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। ना। अर्थ नहीं चाहिए धर्म नहीं चाहिए कोई कामना नहीं है मोक्ष नहीं चाहिए मोक्ष नहीं चाहिए तो क्या चाहते हो फिर जन्म हो हाँ तो फिर आने वाले जन्म में मुक्ति चाहते हो बोले ना फिर जन्मों फिर जन्मों जन्म क्यों वरदान दे सको तो यही जन्म जन्म रति राम पद राम जी के चरणों में प्रेम हो बस यही है देखो हम जैसे प्राणियों का बार बार जन्म आसक्ति के कारण होता है आसक्ति और आसक्ति क्यों है बोले जगत का मजा चाम का मजा तो जब चाम का मजा मन को इतना मजे से भर देता है कि आसक्ति के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं और आप कल्पना करो जिसे राम का मजा मिल गया हो उसकी उ, उसके मन में भगवान की ऐसी भक्ति होती है कोई भक्ति के कारण बार बार जन्म लेना चाहता है जन्म मिले भगवान के लिए आहा एक भक्त कहते श्री वृंदावन धाम श्री के भक्त श्री कृष्ण के भक्त उनसे किसी ने कहा बैकुंठ में चलोगे बोले इच्छा नहीं होती बैकुंठ जाने की ना।, ना कहा करू बैकुंठ गया कहा करू कहा कहा क्या करेंगे वैकुंठ जाकर क्यों नहीं ही नंग नहीं जमुना कदम बंसी बट, वाहन नहीं गोपी वाहन न कहा करो है जा करो ब्रज तज मेरी जा कहा करू बड़ा अच्छा है जगत अगर मन भगवान से जुड़ा हो एक भक्त कहते कहा करूं वैकुंठ ही जाए और दूसरे भक्त कहते हे विधना तो से अचरा पसारी मांग जन्म जन्म दीजो मोही ब्रज बसो अहि रिक जाति सामी पे नंद घर नंद, नंद, नंद संग न मिली रही ये भक्त का सोच एक महात्मा मिथिला के वो कहते तभी न्याो रहो नहीं जाए मिथिला ना चाहते क्या जब जब जन्म मोहित दे विधाता तब तब यही पूरा ये भक्तों का भाव है और इसी भाव के बस में भगवान बार बार जन्म जनम, जनम रति राम अच्छा लेकिन इस पद्य में एक अद्भुत बात कही गई रति का नाम लेते ही आपको एक नाम और याद आता होगा रति के पति का रति का पति कौन बोले काम लेकिन ये अद्भुत दोहा है ऊपर कहा गया अर्थ न धर्म न काम रुचि काम नहीं चाहिए रति चाहिए अद्भुत बात है काम नहीं चाहिए रति क्या मानो भरत जी का भाव है कि हमारे मन में रति तो है रति माने प्रीति रति तो है लेकिन वह काम से जुड़ी है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो रति है वो राम से जुड़ जाए यही वरदान मांग रहे हैं रति तो है पर वह काम से जुड़ी इसलिए काम के बिना रति चाहिए कामना के बिना प्रीति चाहिए हम प्रेम तो करें पर उस प्रेम के बदले में कुछ चाहे नहीं बस यही है आहा जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान यही वरदान चाहिए और कोई वरदान नहीं बाबा लिखते हैं अचानक तीर्थराज प्रयाग बोल पड़े तात भरत तुम सब विधि साधु पात भरत तुम राम चरण Anuradha Agadhu, ah ah ah Bharat Toh, taat Bharat Toh sab. धी साधु साध भरत तुम सब तरह से साधु अब किसको भी समझे कैसी अद्भुत बात कह रहे तीर्थराज प्रयाग कि भरत तुम सब तरह से साधु हो अच्छा अगर यह कह देते कि भरत तुम साधु हो क्या यह काफी नहीं तात भरत तुम सब विधि साधु सब तरह से साधु हो मुझे बहुत दिन तक तो यह बात समझ में नहीं आई कि साधु होना और सब तरह से साधु होना पर बाद में लगा भगवान की प्रेरणा से कृपा से कि यह तीर्थराज बोल रहे हैं और तीर्थराज में तीन तीन धाराएं हैं गंगा जी जमुना जी सरस्वती जी गंगा जी भक्ति की धारा है राम भगत जहां सुरसरी धारा जमुना जी धर्म की धारा है कर्मकांड की विधि निषेध मैं कलिमल हरणि कर्म कथा रविनंदनी वरण और सरस्वती जी ब्रह्म विचार ज्ञान की धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार तो सभी विध साधु का यह अर्थ है कि गंगा जी ने कहा कि भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं सरस्वती माता ने कहा कि तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी भी नहीं तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु जमुना जी ने कहा कि तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो सकल धर्म धुरो धर्म धरत को और ज्ञान क्यों क्योंकि भरत विवेक बड़ा विशाला और भक्ति की दृष्टि से का भरत सरिस को राम सने। तो भक्ति की दृष्टि से तुम साधु हो गंगा जी ने कहा ज्ञान की दृष्टि से तुम साधु हो भरत सरस्वती जी ने कहा धर्म की दृष्टि से तुम साधुओं भरत यह जमुना जी ने कहा और मानो तीर्थ प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साध अच्छा एक बात है जीवन सप्तरे से ज्ञान भक्ति धर्म से परिपूर्ण हो जाए इसके लिए उपाय क्या है एक ही क्यों आ गए ये सब रामचरण अनुराग अनुराग यगा राम जी के चरणों में बहुत गहरा प्रेम है और कितना बढ़िया संकेत है कि कोई भगवान के चरणों से जुड़ जाए किसी का मन भगवान के चरण में लग जाए तो उसे आचरण ठीक नहीं करना पड़ता आचरण अपने से ठीक हो जाता है ज्ञान आ जाता है भक्ति आ जाती है धर्म आ जाता है आहा। राम चरण अनुदान राम चरण अनु anurag bhagathu chanan charan charan bhagathu anurag bhagathu aga अब एक बात और सुनो देखो भरत जी भी प्रयागराज है और प्रयागराज तो प्रयागराज है पर भरत जी ने एक बड़ा अद्भुत काम किया क्या सविधि सितासित नीर नहाने विधि पूर्वक स्नान किया किस में? संगम में पर एक संत का भाव है कहते हैं भरत जी ने संगम में स्नान ही नहीं किया एक डुबकी गंगा जी में लगाई और एक यमुना जी में सविधि सीता सविधि सीता सित ध नी नीर नहन साधि सेता सेतनी नीर ना, ने, ने। श्री भरत जी ने गंगा जी में स्नान किया यमुना जी में स्नान किया किसी ने कहा कि संगम में नहीं नहीं क्यों नहीं जाते उलवा नहीं जाते क्यों उन तीसरी भी है कौन सरस्वती जी तो वहां जाने में क्या हर्ज है उन्हें डर लगता है क्या डर लगता है बोले इन्हीं सरस्वती जी के कारण तो अयोध्या में इतना उपद्रव हुआ मंथरा की बुद्धि बदल गई कहीं कई माता की बुद्धि बदल गई तो मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी भी बुद्धि ना बदल जाए तो जो बुद्धि राम जी से दूर कर दे ऐसी बुद्धि को दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए सरस्वती माता भी स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई यह भक्त का स्वभाव है और कितना बढ़िया संकेत ज्ञान वही है जिस ज्ञान में भगवान का स्थान हो यहाँ भगवान की भक्ति हो सोहन राम प्रेम बिन ज्ञान असुविचार पंडित मोही भज वो ज्ञान भक्ति भगती पाए ज्ञान भगत वो ज्ञान भगत।, भगत।, भगत पा pa pa evo gyan bhagati nai tane hi bhagwan pa evo gyan ज्ञान भगत ज्ञान भगत ज्ञान पाए पाये ज्ञान भगत ज्ञान पाने के बारी भक्त श्री भरत जी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए बहुत लोग कहते हैं कि हम पहले भगवान की बहुत भक्ति करते थे पर जब से ज्ञान हो गया आपसे भक्ति बात तो हमने कहा इससे तुम पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था <laughs> देखो ज्ञान का यह अर्थ नहीं है और ज्ञान भक्ति का विरोधी नहीं है दोनों उभय हरई भव संभव खेदा तुलसीदास जी तो कहते हैं भगत ज्ञानी नहीं कछु भेदा उभय हरई भव संभव खेदा देखो इतनी सी बात है भगवान के स्वरूप में निष्ठा रख के अंतर्मुखी हो जाना ज्ञानी का काम है और भगवान के रूप में आसक्त हो जाना भक्त का काम है रूप भी उसी का है स्वरूप भी उसी का है और इसीलिए पाय हो ज्ञान भक्ति नहीं ज्ञान भक्ति का विरोधी नहीं है मैं आपसे चर्चा कर रहा था लोग कहते ज्ञान हम, हमने पूछा ज्ञान किन समझो हमारे गुरुजी ने ज्ञान करा दिया और तब से हमें समझ में आया कि भगवान की भी कोई जरूरत नहीं तो हमने कहा कि भगवान तो फिर भी हैं बोले तो एक महात्मा की कही हुई बात हमें याद आई बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि आज तक किसी गुरु ने ऐसा चेला नहीं बनाया होगा जिसे पहले भगवान ने न बनाया हो और किसी चेले ने ऐसा गुरु नहीं बनाया होगा जो गुरु बाद में बना होगा आदमी तो पहले बना होगा हम लोग मनुष्य बालक पहले बनते बड़े होते हैं तो चेला बनते हैं गुरु बनते हैं तो पहले भगवान नहीं तो बनाया और भगवान ने न बनाया होता ये जन्म भगवान ने न दिया होता तो कैसे हम चेला बनते हो कैसे ज्ञान प्राप्त करते भगवान शंकराचार्य तक कहते हैं देवानुग्रह हेतु भगवान की ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य शरीर मिलता है तो आज तक किसी गुरु ने ऐसा चेला नहीं बनाया होगा जिसे पहले भगवान ने न बनाया हो तो ज्ञान पाकर भगवान को नहीं भूलना चाहिए एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी हम लोग भोजन के लिए भिक्षा के लिए जाते हैं कभी कभी पूछते हैं एक मैया से पूछा मैया आज क्या साग क्या बना आज क्या बना तो मैया बोली महाराज आज तो आलू बनाए अच्छा, अब आप विचार करना आलू बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं आलू तो भगवान के बनाए हुए हैं वो तो भगवान ने ही बनाए हा आलू का साग बनाया आलू कोई नहीं बना सकता आलू बैगन लौके कैसे बना वो तो बने बनाए हैं हम तो बने बनाए में ही बनाते हैं अच्छा एक अजीब बात है हम बिगाड़ने को भी बनाना कहते हैं बाल काटते हैं कहते बाल बन रहे काटते हैं कहते बाल बन रहे कहते बाल बनवाने गए तो उन्होंने बाल बनाए दूर खड़े हो जाओ को अभी एक इंच का भी बाल बना के बता, वो तो बने बनाए हैं हम तो बने बनाए को बना रहे बने बनाए को बना रहे तो भगवान पहले है और हमारी कलाकारी बाद में है तो आलू तो बने बनाए हैं हमने तो उस बने बनाए को बनाया है लेकिन अब दूसरी बात भी मैं आपसे कहूंगा इसीलिए भगवान की महिमा है कि भगवान ने आलू बनाया और हमने उस बने बनाए को बनाया पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान को माने तो गुरुदेव कुछ नहीं है संत तो कुछ नहीं है दोनों तरह की विडम्बना है भगवान को मानने वाले को भगवान को माने गुरु की क्या जरूरत गुरु की क्या जरूरत भगवान ही हमारे लिए तो भगवान ही गुरु है कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए भगवान ही गुरु है दूसरे लोग कहते हैं हमारे लिए गुरु ही भगवान है भगवान को भी हंसी आती होगी इस फैसले पर भक्त कहते हैं भगवान ही गुरु है ज्ञानी जन कहते हैं गुरु ही भगवान है लेकिन मैं आपसे बताऊं कि गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक है आप कहेंगे क्यों आलू बनाने वाले की तो महिमा है ईश्वर की महिमा है लेकिन साग बनाने वाले की महिमा और अधिक है क्यों आलू भी कहता है कि हमें ईश्वर ने बनाया तो था पर हम मिट्टी में पैदा हुए और हम में कोई स्वाद नहीं था हमें कोई स्वीकार नहीं करता था ये तो बनाने वाले की महिमा है कि मिर्च मसाला तेल घी से जोड़कर साफ सुथरा करके ऐसा स्वादिष्ट बना दिया कि अब हर कोई हमें चाहता है बस यही गुरु की भूमिका है कि भगवान ने बनाया तो था हमें भगवान ने मनुष्य का जन्म तो दिया था जीवन तो दिया था लेकिन इसमें कोई स्वाद नहीं था यह गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक है किस बेस्वाद में भी ज्ञान वैराग्य भक्ति का मिर्च मसाला देकर और साधना के जल से धोकर ऐसा स्वादिष्ट बनाया कि आज हर कोई हमें चाहता है क्यों यह गुरुदेव की महिमा है इसलिए गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक तो गुरुदेव से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण हम धन्य हुए लेकिन जिस कान में गुरुदेव ने मंत्र दिया वो कान भगवान का बनाया जिस शरीर के मकान में रहकर हमने ब्रह्म भाव का अनुभव किया वो मकान परमात्मा का दिया हुआ है इसलिए हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम ब्यूद दुर्लभ तन मोहि कृपा करी तीनों इसलिए हमारे यहाँ परमात्मा की भक्ति स्मरण का विधान है ज्ञानी जनों ने भी किया है महापुरुषों ने भी किया है। भगवान शंकराचार्य अगर एक और कहते चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम तो वे ही गाते हैं अच्युतम के शुवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे माता भवानी की स्तुति करते कहते हैं गति स्वम गति स्वम तो भवानी तो यह हमारे आचार्य भगवान भी दोनों के संगम की बात करते हैं और श्री भरत तो खड़े ही संगम में और संगम में संगम की बात न करे तो कहाँ करे लेकिन जो ज्ञान हमें भक्ति से दूर करे भगवान से ही दूर करे ऐसे ज्ञान को ही दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए और यही बात है कि ज्ञान की दृष्टि से हम अपने आप में देखो तीन बातें हैं बस वही कह के विराम तन से सत्कर्म क्योंकि कुछ किए बिना रह नहीं सकते शरीर के स्तर पर मन से कुछ ना कुछ माने बिना नहीं रह सकते आदत है तो माने तो भगवान को और बुद्धि से कुछ जाने बिना नहीं रह सकते तो जाने अपने आप को माने भगवान को और सेवा करें भगवान के भाव से जगत की तन से सत्कर्म मन से सद्भाव, और बुद्धि से सद एक संत कहा करते थे जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए यही जीवन का रहस्य है तो श्री भरत जी में संतुलन दिखाई देता है और ऐसे श्री भरत जो राम प्रेम से भरे हैं जिनके आगे प्रयागराज पानी के रूप तो है पर आज पानी पर हो गए ऐसे राम प्रेम पीयूष पूरन भोत जनम भरत को। naam prem ki moni man agamu jamniyam sam समृत आचर शिरा प्रेम दुखदार दंभदूषण सुजस मिस अपहरत को सलिकाल तुलसी से सखनी हट राम सन मुस्करत को श राम प्रेम प्रेम पूरन, राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न भरत राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न भरत गोसिया सीता राम रामला Ram Ram Ram Ram Ram Ram Sita Ram Ram Ram Sita Ram Sita Ram Yeah. <laughs>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 जय जय श्री राधे नमः पार्वती पत हर हर महादेव